श्रावण मास महात्म पंचदशोध्या सुपोदनष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि सनत वाच सनत्कुमार उवाच शुतमाश्चर्यजनक नागा पंचमी पथे देवेश किं दिव्रत कैदृशो विधि सनत्कुमार बोले हे देवेश मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया अब आप बताएं षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है सुपोदाना विपरेन्द्र महामृत्यो विनाशनम ईश्वर बोले हे विप्रेन्द्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में ष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपौदन शुभ व्रत को करना चाहिए शिवाल गृह वापू्य सुपौदन से नैवेद्यम अर्पयेदीजिता आम्रस्य लवण शाक साधने परिकल्पेत नैवेद्य पदार्थस्थ वाजिम ब्राह्मण से शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्नपूर्वक शिव का पूजन करके सुपौदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें या एक तथा विधिना कुरिया तस् पुण्य मनंतक अत्रो उदाही मतिहास पुरातन राजा श्रीद्रोहितम बहु काल मान पुत्राथी संप्रे महत्म दारुणम जो इस विधि से व्रत करता है उसका अनंत पुण्य होता है इस प्रकरण में लोग यह एक प्राचीन इतिहास कहते हैं रोहित नामक एक राजा था बहुत समय के बाद भी उसे पुत्र नहीं हुआ तब पुत्र की अभिलाषा वाले उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया प्रारब्धेना पुत्रो बोधितोपि निर्बंधा नवृत्त भूतोति लाल सह तथा संकटमापन्नो वेधाद पुनः पुत्र अल्पायुष भविष्यति तुम्हारे प्रारध में पुत्र नहीं है ब्रह्मा के द्वारा यह कहने पर भी पुत्र के लिए अति लालसा वाला वह फटवश अपने तपस्या से विचलित नहीं हुआ इसके बाद जब राजा तपस्या करते करते संकट ग्रस्त हो गए तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बोले मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया किंतु वह अल्पायु होगा पत्नी राजा मंत्रेता गमीष्यपुत्रवापवादस्लमी जायता तथो ब्रह्म वरातुत्रो हर्षशोक पर जातकर्मादस्काराश्चक्रे राजा यधि रागी सा दक्षिणा नाम राजा चो दत्ता प्रेम ना चक्रतुर नाम दस्यू तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे मेरा बांझपन तो दूर हो जाएगा संतानहीनता की निंदा नहीं होगी कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें हर्ष तथा शोक देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए दक्षिणा नाम वाली उस रानी तथा राजा रोहित ने प्रेम पूर्वक उसका नाम रखा। शिवदत्तरखा उपनीतोराजा तो भयचेत विवाह न चकारा भूमिपालूतेर्भयात मृतर्भयात तदा सो वर्षे सौ मरण प्रापुत्रक चिंता चिंतामापराम राजा ब्रह्मचारी मतिम कुले ब्रह्मचारी निधन प्राप्ति तत्कुलम्षय उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवी संस्कार किया किंतु राजा ने उसके मृत्यु के डर से उसका विवाह नहीं किया तदनंतर सोलहवें वर्ष में वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया तब ब्रह्मचारी के मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को महान चिंता होने लगी कि जिनके कुल में यदि ब्रह्मचारी मर जाए उनका कुल विनष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है सनत्कुमार उच देवदेव जगन्नाथ परिहारो शिवान अस्ति चेत वस्ोषाति यदा भवे सनत कुमार बोले हे देव हे जगन्नाथ इसके दोष निवारण का उपाय है अथवा नहीं यदि हो तो अभी बताएं जिससे दोष की शांति हो सके ईश्वर स्नातको ब्रह्मचारी च निधन प्राप्त सयोज्यार्क विधि संयोज्यतः तो परम ईश्वर बोले यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आख को परस्पर से युक्त कर देना चाहिए देश काल उत संकृत्या उदको गोत्रादि व्रतम नैसर्ग कम कुरे मृत से अब अर्क विवाह की विधि करते हैं मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु व्रत करता हूँ हेमनाभ्युदयक प्रतिष्ठाप्य च पावक आघ संव्युत व्रत प्रत्यनये च्रता तत्ल संपादनायेभ्यो देंभ्युनिम तथे कृते हु देश कालो पुनः स्मृत कैसे शेक विवाहकथम सुवर्ण से आभ्युदयकर्क अग्निस्थापन कर आधार होम घर के चारों व्याहृतियों ओम भू ओम भूअ ओम स्व ओम महा से हवन करना चाहिए इसके बाद व्रतानुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डाले तत्पश्चात शिष्टकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले मैं अर्क विवाह करूँगा हेमनाभ्युद्वा अर्क शाखा शवं तथा लिप्वा तैलहरिद्राभ्यासूत्रेन पीत वेष्टेत पीतवस्त्रुगेनाथापिए तत आघारातेवाह विधिजक बृहस्पत काम चुर्व्याहृतिथा आजम श्रेष्ठ कृतम भुत्र कर्मचैव समापये तत्पश्चात सुवर्ण से अभ्युदयी कृत्य करके अर्क शाखा आख पौधे की डाली तथा मृतक के देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करे और पीले रंग के दो वस्त्रों से उन्हें ढक दे इसके बाद अग्नि स्थापन करे और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आघार होम करें तथा अग्नि के लिए आज्य होम करें तत्पश्चात चारों ओम ओं भु, ओम भुव ओम स्व ओम महा से बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें पुनः घृह से तृष्ट कृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें अर्क शाखा श्रम चाहिए मृत्य मृमा श्रतमाचरेभ्योंसद्यों ब्रह्मचारिभ्यो गोपी चंदन कर्णमात्र दृष्णाजिना चादुकां छत्र्याोपीचंदनमेव मणिप्रवालमल्यं चूषणादि सर्प एवं कृत्य विधारे नोपी न जायते तत्पश्चात आग की डाली तथा मृतक के शव को विधिपूर्वक गिरा दें मृतक अथवा मृमाण मरने की स्थिति वाले के निमित्त छः वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए इस अवसर पर तीस ब्रह्मचारियों को नवीन कौपिन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कर्णकान लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृगचर्म भी प्रदान करने चाहिए उन्हें चरण पादुका व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है ईश्वर उवाच एवं श्रुवा ब्राह्मणेभ्यो राजा हृदय विचार यति मेरक विवाह अनुकलो न मुख्य न ददाति प्रमीत कन्या कस्िद यत ना हम राज न धनम बहु ददा तस्म दार्शतेस्य वधुम प्रियति ईश्वर बोले ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौड़ प्रतीत होता है मुख्य बिल्कुल नहीं क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है मैं राजा हूं अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा बहुत धन दूंगा जो कोई भी इनकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा विप्र कश्चि पुरे तस्तर गय पूर्वमृता जास्तुभा जा कन्या का शुभा इस नगर में कोई ब्राह्मण था उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था उसकी पहले ही मृत हो चुकी भार्या से एक सुंदर पुत्री विद्यमान थी आशी द्वितीया भार् तो दुष्टचिंताचारयत सपत्नी देश तचापी बहुद्रव्य लोभत लोभतः सातृवशता सा पत्नी माता साक्ष्वा प्रदत सुता ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी जो दुष्ट मन वाली थी और उसके प्रति बुरे विचार रखती थी वह कन्या दस वर्ष की थी वह दीन थी तथा अपनी सौतेली माता के अधीन थी अतः सौतपन के द्वेष तथा अत्यधिक धन के लोभ के कारण उस सौतेली माता ने एक लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के निमित्त दे दिया कन्यका जनाह। कन्या गृही जगमुष्ते शमशानम सटे विवाह चक्रुत शवेन सह कन्याजय्वा विधान दग्धुम समुचक्रमु तथा सा पृछन किन्या को लेकर के वे लोग नदी के तट पर श्मशान भूमि में राजकुमार के पास गए और शोक के साथ उसका विवाह कर दिया इसके अनंतर विधान पूर्वक क्षौ के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा हे hey, सज्जनों आप लोग यह क्या कर रहे हैं ततस्ते दुखिता प्रोचुर्दहते यम पति स्तव ततः प्रोवाच सादतील भाव प्रति किम दह्यते मे सौदग्धुम नव दधा गच्छ्व सहिता सर्वे तिषा पत्या सहगम श्यामे उठति ही यदा शसो तब ये सभी दुखित होकर कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं मैं जलाने नहीं दूंगी आप सभी लोग एक साथ चले जाइए मैं अकेले ही यहाँ बैठी रहूँगी जब ये उठेंगे तब मैं इन पतिदेव के साथ चली जाऊँगी दृष्टवा तस्त निर्बंध करुणादीनचेत प्रारब्धवादीनों वृद्धा के मूचिरे अहो किंवाम भाव कर्म ज्ञाते ना कस्ये दीनपाल भगवान्की क्यों निराश्रिता कन्या सा पत्त विकृता सैद तो देव कदाचिपाल भव अतस्मास्येयम दक्तुम चायम तथा शव सर्वे रोचते यदि त मंत्रे गता से नगर उसका हट देखकर दया के कारण दीनचित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन वहाँ इस प्रकार कहने लगे अहो होन भी क्या होता है इसे कोई भी नहीं जान सकता दिनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौते माता ने इस असहाय कन्या को बेचा है अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए अतः हम लोग इस कन्या को तथा इस शव को नहीं जला सकते इसलिए यदि सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहां से चल देना चाहिए परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए सही का शिव पार्वती च स्मती भय विफला अजानती बाकी विफला तस् संस्मरण पार्वती शिव करुणापूर्णहद्राजगमुरंजसा बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे न जानती हुई भय से व्याकुल वक्या एक मात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहाँ आ गए विषारूढ़तौ दृष्टवा दंपती तेज समृद्धि नाम दंडवद भूमौ न जानं देवते आश्वासनम परम ले गंगति स्मृति पति तो वृषभ अर्थात नंदी पर विराजमान उन तेज निदान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति प्रणाम कर प्रणाम किया तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है तब कन्या ने कहा कि क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे प्रसन्नौ बालेन दया चरिप्लुत उचित जननियास्तु व्रत सुपोजनाधम व्रत संकल्प सतिल गृह्वा प्रियक्ष मे ब्रूहि यमज्जनस्ती व्रत सुपोजनाधम कृत प्रभाव उठत उत्तिष्ठतु तया क तथा सर्व शिवदत्तोत्थित तब उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपौदन नामक व्रत किया था उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो तुम ऐसा कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपौदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति उठ जाए तब उसने सब कुछ वैसे ही किया और उसके परिणामस्वरूप शिवदत्त उठ गया उपदेश्य व्रतम तस्तर दू शिव शिवदत्तु पक्ष का हम उस कन्या को व्रत का उपदेश करके शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ सा चा किंचित वृत्ता गतावत प्रातःनावेदय गता राज सा नदीतीरवि प्राणिभ्य सलासौ हर्षलोकोत्तर यय तब उसको ने कुछ वृत्ता कहा और इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई प्रातः होने पर नदी के तट पर गए हुए मनुष्यों ने आकर के राजा से यह निवेदन किया हे राजन आपके पुत्र तथा पुत्रवधु नदी के तट पर विद्यमान है विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर वे राजा बहुत हर्षित हुए हर्ष भैरिंस नदी तेरे समाय जनाशामुदिता सर्वे प्रसनाधि हे वे हर्षभेरी भैरी हुए नदी के तट पर आए सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे राज्य पुनरागत प्रसंस सुनसा कि दुर्दृष्टोचा धन्येयम सुभगा सुनुषा एक तत्पुण्य प्रभाव पुत्रो ये तो मम वे बोले हे राजन मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौटकर आ गया है इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं प्रशंसा योग्य तो यह वधू है मैं भाग्यहीन और अधम हूँ धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा यह पुत्र जीवित हुआ है एवं सुशांसंभाव्य राजा ब्राह्मण सत्तमान पूजया मास विभवि बहिर्नीत प्रमित पुनर्ग्राम विधि ब्राह्मण संदिष्ट शांति कम इस प्रकार अपने पुत्र मृत की प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और राम से बाहर ले जाएगे मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश करने से संबंधित शांतिक विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधिपूर्वक संपन्न किया कथित वस्वृत सुपोजनाध पंचवर्षा चरे प्रतिमां पार्वती सर्च प्रतिवासरे प्रातर होमं प्रकुरीतरुण साम नैवेद्यम वायनम सेचरेत पुत्रम चिरायुषम लब्धवा अन्ते शिवपुर ए वस्तु इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नाम व्रत कहा इसे पाँच वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लुओं के साथ चरु का होम करना चाहिए साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के अन्तर शिवलोक जाता है इतिश्रे स्कुराणेश्वर संत कुमार संवादे श्रावण मास महात्मे सुपौदन षठी व्रत कथन नाम पंचदशोध्याय